जीवन की शुरुआत कैसे हुई मैकडोनल्ड्स, सूर्य बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल ग्रह बृहस्पति शनिग्रह यूरेनस नेपचून प्लूटो बहुत पहले न ग्रह थे और न ही सूर्य कुछ लोग सोचते हैं कि तब सिर्फ बहुत गर्म गैस थी बाद में गैस ठंडी हो गई उससे सूर्य और उसके ग्रहों जैसे ठोस पिंडों का निर्माण हुआ पृथ्वी उन ग्रहों में से एक पहले तो पृथ्वी पर बिल्कुल भी जीवन नहीं था पृथ्वी बहुत गर्म थी वहां पर समुद्री तूफान थे सबसे पहले जीवित चीजें समुद्र में पैदा हुई वे छोटी जीवित कोशिकाएं थी यहां कुछ सरल कोशिकाएं दिखाई दे, देती हैं जो आज भी जीवित हैं। डायटो लाखों वर्षों के बाद कई जीवित प्राणियों का विकास हुआ उनमें से कोई भी आज जीवित नहीं है जीवाश्म हमें बताते हैं कि वे कैसे दिखते होंगे वैज्ञानिक ने चट्टान से जीवाश्म को काटा टेरानोडोन ट्राइलोबाइट्स, एमोनाइ हॉर्सटेल पौधा एम्बर में मक्खी पहला पानी में गिरता है दो कीचड़ में डूबता है तीन तलहट तलछट से ढकता है चार अधिक परतों से ढकता है पांच तलछट दबकर चट्टान बन जाती है छह लाखों बाद चट्टान टूट सकती है चीजों के जीवाश्म तब बनते हैं जब पृथ्वी के अंदर दबे होते हैं जीवाश्म कैसे बनता है उसे चित्र में दिखाया गया है छह क्रम क्रमानुसार पानी में गिरता है फिर किचन में डूबता है फिर तलछट से ढकता है फिर अधिक परतों से ढकता है फिर तलछट दबकर चट्टान बन जाती है और लाखों साल बाद चट्टान टूट सकती है भिन्न जीव अलग अलग समय पर रहते थे ये जानवर लगभग पचास करोड़ साल पहले समुद्र में रहते थे लाल समुद्री सहवाल कोरल कीड़ा समुद्र घोंगा सीपी स्पंज जेलीफिश और ट्राइलोबाइट्स तब तक समुद्र में बहुत से जीव थे ट्राइलोबाइट्स समुद्र तल पर रेंगते थे हमला होने पर वे गेंद जैसे गोल बन जाते थे समुद्र में कई पौधे उगते थे पानी से बाहर उगने वाले सबसे पहले पौधे थे यह मछली एक नया घर खोजने के लिए पानी से बाहर रेंग सकती थी इस मछली के फेफड़े और मजबूत पंख पृथ्वी का अधिकांश भाग पौधों से भर गया पहले जंगल बड़े वे गर्मी और भाप से भरे हुए थे स्केल पेड ट्री फल सीड फल बोर्स्टेस्ट ड्रैगन फ्लाई तिलचट्टा मिलीपेड भिक्षु स्प्रिंग पंखों वाले कीट जंगलों में कई कीड़े रहते थे वहां मकड़ियां भी थी ये जानवर आज के मेढकों की तरह जमीन पर और पानी दोनों स्थान पर रह सकते थे उन्हें उभयचर यानी उभर कहा जाता था उभयचर। उभयचर अपने अंडे पानी में देते हैं उनके अंडे जेली से ढके होते हैं लेकिन इनमें कोई खोल नहीं होता है सरीस्रिप कठोर खोल के अंडे देते हैं उनमें से ज्यादातर जमीन रहते हैं लेकिन कुछ नदियों और समुद्र में भी रहते हैं यहां कुछ प्रारंभिक उभयचर और हैं। पहले बहुत बड़े नहीं थे, बाद में पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवर बन गए डायनासोर एक तरह के सरिश्रीप थे एक डायनासोर था वो पौधे खाता था ये सरीश्रिक शुरुआती, की तुलना में लाखों साल बाद भी जीवित रहे। स्टेगोसॉरस, डिप्लोडोकस, एंट्रोडेमस और रहेमसोग पहला पक्षी था पर वो बहुत अच्छी तरह से नहीं उड़ पाता था उसके पंखों में चढ़ने से चढ़ने में मदद करने के लिए पंजे थे यहां एक डायनासोर का कंकाल है आप उन्हें संग्रहालयों में देख सकते हैं कंकाल हमें बताते हैं कि वे जानवर किस आकार के थे जानवरों के पैरों का आकार धीरे धीरे बदलता गया कुछ जानवरों ने चढ़ने में मदद करने के लिए पैर विकसित किए दूसरों ने पैरों को तैरने के लिए विकसित किया इवोन प्राइमेट उ हरियम मेसोनिक्स, डायट्रिमा दो मीटर ऊंचा, ऊंचा, हाफ आधा मीटर टाइगर और ऊंचाइरिफेंट डायनासोर और कई अन्य सरिश्री मर गए अन्य जानवरों ने उनकी जगह ली उस समय कई प्रकार के पक्षी और स्तनधारी थे यह कुछ शुरुआती स्तनधारी हैं, स्तनधारी ऐसे जानवर होते हैं जिनके बाल उन्हें गर्म रखने के लिए होते हैं वे जीवित बच्चों को जन्म देते हैं उनके बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं कुछ प्रारंभिक वानर कुछ प्रारंभिक मानव गोरिल्ला मानव बहुत प्रारंभिक स्तनपायी जीवों से विकसित हुए वानर भी स्तनपायी जीवों से विकसित हुए लेकिन मानव और वानर एक जैसे नहीं होते हैं क्रोमैग्न मै यहाँ शुरुआती मानव की कुछ तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि लाखों वर्षो में मानव कैसे बदले आप प्रागैतिहासिक जीवन का एक चित्र बना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा चित्र जरूर बनाए